ओ प्रवात इव आरभ भवनानि पिवा पर ये ना पृथिव्यई महिना संबभूव शाति शांति शाति ऋग्वेद के एक सौ पच्चीसवें सुप्त की चर्चा कर रहे हैं जो 10वें मंडल में स्थित है इस सुप्त में परमेश्वर की दिव्य वाणी का वर्णन है और दिव्य वाणी के वर्णन में भी वर्णन की जो शैली है वो उत्तम पुरुष की है अर्थात वाणी स्वयं अपने स्वरूप का वर्णन कर रही है अपने स्वरूप का क्यों कर रही है क्योंकि वह परमेश्वर की वाणी है और यदि परमेश्वर की वाणी किसी का स्वरूप वर्णन करेगी तो वो किसका होगा वो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर का होगा यदि मैं अपनी वाणी में, अपनी वाणी से कुछ अपना वर्णन करूँगा ही वर्णन करूँगा तो वर्णन सकारांतर से मेरा ही होगा मेरे ही सामर्थ्य की मेरी आवाज बहुत अच्छी है तो अच्छी आवाज अच्छी है किसकी है मेरी है तो वैसे ही परमेश्वर की जो वाणी है उसके कार्य परमेश्वर के ही कार्य है वाणी एक सामर्थ्य का दूसरा ही तो नाम है हम सामर्थ्य को अनेक तरह से परिभाषित करते हैं प्रकाशित करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य जो प्रकाशित हो रहा है और प्रकाशित होकर जो हमें अनुभव में आ रहा है ये अनुभव हम तक जो जिस माध्यम से पहुंच रहा है हम उसे वाणी ही तो कहते हैं कि ये ये चीज देखो कितना अच्छा बोलती हुई दिखाई दे रही है ये रचनाकार की भाषा है जिसके जो इसके अंदर प्रकट हो रही है तो वैसे ही ये सारा संसार उस परमेश्वर की भाषा है परमेश्वर की अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को यदि हम समझते हैं तो ये सारी अभिव्यक्ति बोलती हुई दिखाई देती है ये मानो हमें बता रही है कि ये परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है तो उस इस मंत्रम की जो विशेषता है वो विशेषता ये है प्रवातव आरभमाणा भुवना नि विश्वास समस्त विश्व को जब निर्माण करते हैं तो बहुत तीव्र गति से करते हैं एक बात है परो दिवा पर एना पृथिव्या उसके अस्तित्व की बात कह रहा है कि वो उस वो परमेश्वर है कहाँ है बोले पर दिवा द्यूलोक से भी परे है और एना पृथ्वी पर इस पृथ्वीलोक से भी परे है अर्थात ये द्यूलोक और पृथ्वीलोक जो है वो उसके थोड़े भाग में है वो इससे बड़ा है इसके लिए पुरुष सूक्ष की एक बात आपने को याद करनी चाहिए वो ये कहता है सहस्रशीर्षा पुरुषः पुरुष सहस्र अक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतोवृत्त अत्यतिष्ट दशांगुलम कि वो परमेश्वर जिसकी अनंत शक्ति है यहाँ सहस्र शब्द जो है संख्या वाचक नहीं है यहाँ सहस्र शब्द असंख्यता का वाचक है जैसे हम कहते हैं हजारों वहाँ जिनती हमारा उद्देश्य नहीं होता अधिकता बताना होता है सौ की जगह सैकड़ों कह देंगे हाँ हजार की जगह हजारों कह देंगे की जगह बहुत कह देंगे अनेकों कह देंगे तो वैसे ही परमेश्वर के सामर्थ्य को जब हम बताना चाहते हैं और बताने के लिए कोई शब्द जब संख्या असीम हो जाए वो कोई संख्या बताई न जा सके तब हम जिन तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ भी उसी तरह का प्रयोग है विश्वतोत्वा सर्वतोवृत्वा विश्व तो उसकी सब बता दी। लेकिन इस मंत्र मंत्र से जुड़ी हुई जो बात उस मंत्र में है, है? वो क्या सहस्रा वृत्वा कहीं पाठ ऐसा है तो वो भूमि को सबोर से भक चुका है आवृत कर चुका है लेकिन आगे क्या कह रहा है अत्यतिष्ठ दशांगुल वह उनसे भी परे है अब एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि इसका मतलब तो परमेश्वर का नाप तो हो गया बोले कैसे हो गया बोले अत्यतिष्ठ दशांगुलम वो जितना ये संसार है उस संसार से दस अंगुल परे भी है लेकिन यहाँ दशांगुल का अर्थ भाष्यकार जो करते हैं वो दश इंद्रियों से परे है ऐसा करते हैं लेकिन मोटी बुद्धि से यदि हम स्वीकार भी कर ले दुर्जनतोष न्याय से यदि मान भी लें तो प्रश्न ये उठता है कि ये नाप तो यदि चलो एक बार देख लेंगे लेकिन संसार का नाप कभी हम नाप सकेंगे क्या ये संसार के नाप को हम कभी अपनी सीमा में ला सकेंगे और ला ही नहीं सकते तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं बनता वहां केवल ये अभिप्राय होता है कि वो इससे परे है तो यहाँ पर भी मंत्र में कहता है परो दिवा पर ना अब इसमें उसकी सूक्ष्मता के कारण से एक बात मुख्य थी कि वो बाहर तो है लेकिन ये सब कुछ उसके अंदर है तो वो अंदर भी है और बाहर भी है संसार परमेश्वर के अंदर है और परमेश्वर संसार के अंदर भी है और बाहर भी है तो परोदिवा दिवा पर वो दूलो ऊंचाई के लिए क्या है विस्तार के लिए क्या है विस्तार के लिए कहते हैं पृथ्विया पर हमारे यहाँ संस्कृत शब्दों की एक विशेषता अच्छा है अर्थात संस्कृत शब्द जो है वो वस्तु में से निकलते हैं अर्थात वस्तु के गुण उस शब्द में दिखाई देते हैं तो वस्तु और उसका शब्द दोनों का चित्र एक ही बनेगा और इसलिए वो जो शब्द संस्कृत में मिलते हैं उनको हम इसीलिए यौगिक कहते हैं या इसीलिए आख्यातज कहते हैं कि वो चीज वही से प्रकट होती है ये दोनों बातें ही और समझ लीजिए कि वस्तु से शब्द प्रकट होता है और शब्द से शब्द में वस्तु प्रकट होती है जैसे पृथ्वी का एक उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं वो कहता है परो पर एना पृथिव्या वो पृथ्वी से परे है तो पृथ्वी से पर बताने का प्रयोजन क्या है उद्देश्य क्या है तो वो कहता है कि पृथु धातु जो है वो विस्तार के अर्थ में होता है कहते हैं कि पृथ्वी क्यों बनी है बोले ये विस्तृत है फैली हुई है ये फैली हुई होने से इसको पृथ्वी कहते हैं तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कैसे फैली किसने फैलाई कहाँ बैठ के फैलाई ये हमारा विषय ही नहीं है फैलाने वाला तो इससे बड़ा है तभी तो वो फैला पाएगा जैसे सत्याग्र प्रकाश में एक रोचक प्रसंग है उसमें लिखता है कि असुर ने शंखासुर ने सारी पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटा और सिर के नीचे रखकर सो गया अब पुराण की कथा तो बहुत ठीक है कि शंखासुर ने चटाई को लपेटा और सिर के नीचे रखकर सो गया अब प्रश्न ये है कि पृथ्वी तो चटाई की तरह लपेट में आ गई फिर सोया कहा और उसने उस जो सिर के नीचे रखा तो उसको ठिकाया कहा तो इसमें समस्या क्या है कि जो यदि लपेटने वाला उससे छोटा है तो लपेटकर ले जाएगा कहाँ रखेगा कहाँ चीज बड़ी है तो जाएगी कहाँ लेकिन यहाँ परमेश्वर के लिए क्या कहा है परो दिवा पर ना ऊंचाई में वो दिवलोक से परे है अर्थात वो इतना विस्तृत है कि जैसे दिवलोक का हमको पता ही नहीं कहाँ तक है अंतरिक्ष में हम कहाँ तक जा सकते हैं कुछ हिसाब नहीं है ग्रह उपग्रहों के बाद भी उपग्रह ग्रह लगे हुए हैं तो इस अनंत ग्रह उपग्रहों की श्रृंखला में हम यदि बढ़े तो हमारा कोई सीमा ही नहीं है तो परमेश्वर कैसा है और उसकी अतिरिक्त भी बात की कि है वो कहता है कि उसके त्रिपाद क्या मृतम दीवी कहता है ये सारा संसार तो उसकी चौथाई भर है चौथाई कोई नाप नहीं है चौथाई तो केवल बताने के लिए है कि विशालता को बताने के लिए उसका छोटा रूप है तो कहता है कि इसके तीन जो इससे परे हैं और एक में ये विद्यमान है तो त्रि त्रिपादस्त अमृतम्बी इसका तीन पैर द्यूलोक में अमृत में विराजमान है इसलिए परमेश्वर द्योलोक से भी परे है और पृथ्वी से भी परे है और कोई चीज़ पृथ्वी से परे नहीं हो सकती तो जो पृथ्वी में है वो उससे सीमित है और वो असीमता बताने के लिए यहाँ पर जो शब्द काम में लिया है परो दिवा पर एना क्योंकि उसका निर्माण करने वाला है जो निर्माण करने वाला है उसकी क्षमता उसका सामर्थ्य उसकी पहुंच वस्तु से बड़ी होती है यदि कोई व्यक्ति बड़ी चीज़ को बनाता है अपने से लेकिन वो लगता है बड़ी है लेकिन उसके सामर्थ्य से बड़ी नहीं होती चाहे उसने कितनी ही कितना बड़ा भवन बनाया हो कितना बड़ा उपकरण यंत्र बनाया हो उसने चाहे हवाई जहाज़ बनाया हो चाहे उसने रेल बनाई हो आप कहेंगे कि आदमी तो बड़ा छोटा सा है रेल तो बहुत बड़ी है तो आदमी छोटा होने पर भी बड़ी चीज बना सकता है बना सकता है लेकिन बड़ी नहीं है बड़ी तो उसके आकार से है बड़ी उसके सामर्थ्य से नहीं है उसने अपने पूरे सामर्थ्य को विस्तार किया है चीज उतनी विस्तृत हो गई है तो वो सामर्थ्य से परे की नहीं है वो उसकी बुद्धि से परे की नहीं है तो परमेश्वर ने जो भी चीज बनाई है वो उसके सामर्थ्य से परे की नहीं है वो सामर्थ्य से परे की हो ही नहीं सकती है क्योंकि उसका सामर्थ्य बड़ा है और वस्तु कितनी भी बड़ी क्यों न हो वो उसके सामर्थ्य से उसकी उपस्थिति से उसके स्वरूप से छोटी है इसलिए वो इस पृथ्वी से परे भी है और इस दिवलोक से परे भी है तो परो दिव पर एना ये बताने का उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य वही है कि हम जब तक उसके सामर्थ्य को न जाने तब तक हमको पता क्या लगेगा कि हम जिसके पास जा रहे हैं जिसको चाहते हैं उसका सामर्थ्य उसका संबंध उसका स्वरूप हमें मालूम होना चाहिए तो जो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं स्तुति कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं उसका जो मूल प्रयोजन है कि उसके सामर्थ्य को से हम अपने को परिचित करते हैं तो आप उपनिषदों में बहुत सारी पंक्तियों को जब देखेंगे तो वहाँ यही लिखा है अग्निर्मूर्धा दिव चक्षुषी चंद्र सूर्य कहता है कि ये चांद और सूरज क्या है बोले ये उस भगवान की आँखें हैं और ये क्या है वेद क्या है बोलिए उसकी वाणी है विवृताश वेद आह वायु प्राणो ये सारा चलने वाला जो वायु है जैसे हमारे प्राण चलते हैं यो समझो कि ये उसके प्राण ही चल रहे हैं हृदय विश्वम ये सारा हृदय जो है उसका विश्व है विश्व जो है उसके हृदय जैसा है जैसे हमारा हृदय है मध्य में टिका हुआ वो तो सारा विश्व उसके मध्य में टिका हुआ है उसके हृदय जैसा है और पृथ्वी पदभ्याम ये पृथ्वी क्या है पैर हैं पैर कहाँ हैं कहीं टिकते हैं तो बोले ये टिका हुआ कहाँ है ये पृथ्वी से के माध्यम से टिका हुआ है तो पृथ्वी ही उसके पैर है और उसमें आत्मा जो है व्याप्त होकर रह रहा है पृथ्वी ये भूतांतर आत्मा तो ये आत्मा उसके अंदर है तो ये बात हम बार बार जब कहते हैं बार बार इसको दोहराते हैं तो उसका अभिप्राय उसके सामर्थ्य को प्रकाशित करने के लिए होता है तो ये इस मंत्र में भी वही बात कह रहा है कि परमेश्वर के सामर्थ्य को जितना जितना हम विचार करते हैं इसके बार बार सोचने की क्यों आवश्यकता है बार बार इसको जानने की क्यों आवश्यकता है एक चीज यदि हम पूरी जान लेते हैं तो फिर उसमें हमारी जानने की ज्यादा इच्छा भी नहीं होती और जानने की आवश्यकता भी नहीं होती लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है क्यों कि वो हम उसको जितना जितना जानते जाते हैं उतना उतना उसका विस्तार ही पाते हैं उससे और अधिक अधिक होता है इसलिए उसके जानने की प्रक्रिया कभी समाप्त होने में नहीं आती है उसको जानने की समझने की प्रक्रिया कभी पूरी होने में नहीं आती है और जब तक कोई चीज पूरी नहीं हो जाए तब तक हम रुख कैसे सकते हैं हम जब तक उद्देश्य तक पहुँच जाए तब तक हमारे साथ दो परिस्थितियां होती हैं या तो हम उस उसके अंत तक चले जाएं या हमारा अंत हो जाए उपासना में भी यही परिस्थिति है या तो हम उपासना करते करते उसका उसका अंत पा लें या उपासना में हमारा ही अंत हो जाए तो स्वामी जी महाराज समाधि की चर्चा करते हुए एक रोचक बात लिखते हैं वो ये कहते हैं कि भाई तुम जब साकार में चिंतन करते हो तो साकार में ही परमेश्वर का चिंतन क्यों नहीं हो जाएगा वो बोते इसलिए नहीं हो सकता कि मनुष्य का जो मन है इसकी दो विशेषताएं हैं इस मनुष्य मन की एक विशेषता तो ये है कि ये बड़ी तीव्र गति से किसी भी वस्तु का निरीक्षण परीक्षण अवलोकन करता है और उसका आरपार पा लेता है और जिस वस्तु का ये आर पार पा लेता है फिर इसको दोबारा उसको जानने की इसको इच्छा नहीं रहती इसमें उत्सुकता नहीं रहती इसमें नयापन नहीं रहता हमारे यहाँ हर नई चीज को मनुष्य जो है वो जानना चाहता है देखना चाहता है और हमारे साहित्यकारों ने इसलिए नए की परिभाषा ऐसी कर दी कि जिसमें आकर्षण हो क्षणे क्षण यवताम उपई थी तदे वो रूपम रमणीयताया अर्थात सौंदर्य की सबसे बड़ी कसौटी है कि जब मिलो जितनी बार मिलो नया लगे और नया लगे तो नए में जिज्ञासा है नए में आकर्षण है नए में उत्सुकता है और जब पुराना हो जाता है तो उसमें न आकर्षण होता है न उत्सुकता होती है न जिज्ञासा होती है ना आवश्यकता होती है तो इसलिए हमारे पास जितनी चीजें हैं जिनमें हम मन लगाना चाहते हैं यदि वो प्रतीक्षण नहीं हो सकती हैं प्रतीक्षण आकर्षक हो सकती हैं रमणीय हो सकती हैं सुंदर हो सकती हैं तो हमारा मन वहां लग सकता है और इसलिए हम प्रयत्न करते हैं कि आज अपने कमरे के टेबल ऐसे रख दी कल पलंग ऐसे बिछा दिया यही ऐसा कर दिया नया नया करके हमको बड़ी संतुष्टि मिलती है हमको अच्छा लगता है हमको परिवर्तन से कुछ नया आता है लेकिन मनुष्य इस सारे संसार की वस्तुओं को कितनी भी बार जाने और देखे इसमें हर बार नयापन नहीं आ सकता ये बार बार कर देखने के बाद यही अनुभव करेगा अरे यही तो देखा था ये हमको इसे को पढ़ लिया था इसको जान लिया था इससे मिल लिए थे बार बार मिलने की इच्छा ही नहीं होगी जब आप एक बार मिले दो बार मिले दस बार मिले आपका काम हो गया अब काम हो गया तो मिलकर क्या करना है तो आप नहीं मिलेंगे इसलिए मनुष्य का मन जब भी किसी साकार वस्तु में लगेगा तो उसके आर पार जाने में उसे देर नहीं लगती आज जब उसे आर पार जाने में देर नहीं लगती तो वो वस्तु थोड़ी देर में उसके लिए पुरानी हो जाती है तो वो क्या करता है फिर नई वस्तु ढूंढने लगता है तो नई वस्तु से फिर दूसरी नई वस्तु में जाता है तो वो वस्तुओं की क्या है सीमा बनती जाती है और दूसरी सीमा प्रारंभ होती जाती है इसलिए वो वस्तु एक नहीं रहती जब एक नहीं रहती तो चंचल हो जाती है और वो चंचलता जब हो जाती है तो स्थिरता नहीं होती है लगातार नहीं हो सकता है एक चीज चलते चलते यदि आपने गढ़ा डाल दिया या आपने सीमा डाल दी या कोई गति तोड़ने वाली चीज आ गई तो फिर आप कैसे लगातार चलेंगे कैसे सहज रहेंगे तो आप उपासना को सतत कैसे बना के रखेंगे तो इसलिए जब आप चेहरा देखेंगे तो चेहरा देख समाप्त होते ही उसका धड़ देखेंगे धड़ देखते ही पैर देखेंगे तो आपके मन में स्थिरता नहीं हो सकती आपका मन सदा चंचल होगा एक जगह से दूसरी जगह जाता होगा उसके अंदर क्रिया होती हुई दिखाई देगी इसलिए पहली चीज कि कोई भी चीज़ सदा आनंद नहीं दे सकती कोई भी चीज़ सदा लगातार बनी नहीं रह सकती क्योंकि हर चीज़ सीमित है संसार सारा ही सीमित है इसलिए हम कितना भी भागदौड़ करेंगे तो उसको असीम नहीं बना सकते और मन जो है चंचल है और जल्दी से तृप्त हो जाने वाला है तो जल्दी से जब किसी चीज़ से तृप्त हो जाता है तो फिर वो उससे उग जाता है उसको छोड़ देने की इच्छा करता है स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आप निराकार में ध्यान लगाते हो तो निराकार में ध्यान लगाने से साकार के अपेक्षा ध्यान लगाने में अंतर क्या आता है वो कहते हैं अंतर एक आता है साकार में ध्यान आपका समाप्त हो जाता है टूट जाता है समाप्त पूरा हो जाता है लेकिन जब आप निराकार में ध्यान करते हो तो ध्यान की सीमा नहीं होती है और निराकार क्योंकि असीम हो सकता है साकार कभी भी असीम नहीं होता है साकार कितनी भी बड़ी वस्तु आप हिमालय जितनी भी बना लेंगे तो उसकी सीमा हो जाएगी मूर्ति कितनी भी बड़ा बना लेंगे तो उसकी सीमा होगी तो ये जो असीम होने की स्थिति है ये केवल निराकार में संभव है और निराकार में संभव होने से मनुष्य का मन जो है वो उसके अंदर चलता चला जाएगा और चलता चला जाएगा तो कब तक चलेगा अब जो बात मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि या तो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाए या वो चीज़ समाप्त हो जाए तो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो मैं रुक जाऊंगा और या वो मार्ग समाप्त हो जाए तो भी मैं रुक जाऊंगा मुझे जो पहुँचना है वो स्थान आ जाए तो मैं रुक जाऊंगा तो ये जो परिस्थिति है ये ईश्वर के साथ नहीं बनती क्यों नहीं बनती कि जब यदि मन उसमें जुड़ गया मन उसके अंदर लग गया आत्मा के साथ बन गया तो उसका विस्तार कितना है असीम है अनंत है आप बर्फ चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए वो कभी समाप्त नहीं होगा लेकिन आप उससे उद्विघ्न नहीं होंगे उद्विग्न इसलिए नहीं होंगे उसका स्वरूप जो है आनंद है जब स्वरूप ही आनंद है तो आनंद समाप्त कब होगा आप पानी को यदि शीतल कहते हैं तो शीतलता ही शीतलता है जितनी बार हाथ डालोगे ठंडा लगेगा और यदि आपको ठंडा ही अच्छा लग रहा है तो ठंडा ही लगता चला जाएगा तो वैसे ही परमेश्वर का जो स्वरूप है यदि वो आनंदमय है और आनंदमय है तो आनंदमय होने से निरानंद की स्थिति कब कैसे बनेगी वो बन ही नहीं सकती है इसलिए सदा ही वो आनंदमय होगा अर्थात आप बाकी सब चीजों से आनंद आपका मिट सकता है हमारे जो संसार की वस्तुएं हैं जिनका इंद्रियों से हम उपयोग करते हैं तो इंद्रिया थोड़ी सी देर में या तो तृप्त हो जाती हैं या वस्तु समाप्त हो जाती है वस्तु समाप्त हो जाए तब भी हम उठ जाते हैं या हमारा पेट भर जाए दिल भर जाए तो भी हम छोड़ देते हैं तो संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है ये जो ना तो समाप्त होती हो या जिसमें तृप्ति सदा ही बनी रहती हो उसमें तृप्ति की कभी पूर्णता ना आती हो उससे उद्विग्नता ना होती हो कितनी भी अच्छी चीज़ को खाने की पीने की पहनने की ओरने की देखने की हो लेकिन उसको हम लगातार बहुत नहीं देख सकते लगातार उसे देखते नहीं रह सकते लगातार खाते नहीं रह सकते लगातार कुछ कर आप उपयोग नहीं करते रह सकते लेकिन परमेश्वर के आनंद की विशेषता क्या है कि परमेश्वर के आनंद की विशेषता ये है कि वो कभी भी पुराना नहीं होता है पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है हमारी अपेक्षा तो बहुत है असंख्य है अनंत है तो ऐसी स्थिति में न तो आनंद से न तो कभी हम तृप्त होते हैं और न कभी वस्तु समाप्त होती है तो अब ये यात्रा कब तक चलती रहेगी तो कहते हैं चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी तो कब तक चलती रहेगी आप चाहे जब तक चलाते रहो अब परिस्थिति क्या आ सकती है तो परिस्थिति एक ही आ सकती है मार्ग तो समाप्त नहीं होगा और यदि मार्ग इतना लंबा है समाप्त होगा ही नहीं और चलने वाला चलता ही चला जाएगा तो परिस्थिति में जो कमजोर है वो हटेगा वो थकेगा वो मरेगा वो मिट जाएगा तो इसमें जो रास्ता है वो तो मिटेगा नहीं जिस पर जा रहा है वो समाप्त होगा नहीं तो ऐसी स्थिति में कौन होगा वही जीवात्मा होगा इसका मन होगा तो ये थक जाएगा और थक जाएगा तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे समुद्र में कोई आदमी तैरता तैरता तैरता समुद्र का पार तो न पा सके और थक जाए थक जाए तो क्या होगा डूब जाएगा उसके अंदर था जाएगा तो वो जो परमेश्वर में डूब जाता है वही एकाकार है वही अद्वैत है वही समाधि है वही स्थिति है यही बात इस मंत्र में बताई जा रही है ओर